सुखी नीरय गाधा जिमिहरिशरण न एक उबाधा फूले कमल सोहसर कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा गुंजत मधुकर मुखर यनूपा सुंदर खगरव नाना रूपा चक्रबाक मन से पेखे जन पर दु जो मछलियां अथाह जल में है वे सूखी हैं जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती कमलों के फूलने से तालाब कैसे शोभा दे रहा है जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है भवरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है चातक्रिवोन संकर द्रोही सरदातम तम निशि संत दरस जिमि पातक देखि इंदु चकोर समुदाय चितमहि जिमि हरिजन हरि पाए मसकदंसिमत्रासाऊ जिमि द्विजद्रोह किए नासाओ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 उनके में इस नेत्रों से दर्शन करते हैं मच्छर और डास जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है भूमि देव संकुल रहे, गए सरद ऋतु सदगुरु मिले जाहिज में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 सुधिन तात सीता कै पाए एक बार कैसे हु सुधि जानो का सम आनौ कत रहू जो जीवित होये तात जतन कर आनऊ सोए सुग्रीवु सुधि मोरी बिसारे पावा राज नारी वर्षा बीत गई निर्मल शरद ऋतु आ गई परंतु हेतात सीता की कोई खबर नहीं मिली एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हेतात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा राज खजाना नगर और स्त्री पा गया इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सूझी बुला दी जही सायक मारा मैं बाली तही सरह मूढ़ कह काली जा शुक्रपा छू ति मद मोहा ता कहु उमा कि सपन को नहीं यह चरित्र मुनि जिन रघुवीर चरण लक्ष्मण प्रभु धनुष जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूड को मारूं शिव जी कहते हैं हे उमा जिनकी कृपा से मद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 तब अनुजहे समझावा रघुपति करुणाशिव भय दिखाय तात सखा सुग्रीव तब दया की सीमा श्री सी रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ उसे मारने की बात नहीं है